रेडियो मधुबन आया के आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का गुलशनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए जैसे कि हम पिछले कुछ दो एपिसोड की बातें अगर हम लोग करें ऑस्ट्रोलॉजी पर हमने बातें की थी मोहिनी शस्त्रबुद्धे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आज भी हमारे साथ है जैसे कि पहला एपिसोड में हमने इतिहास और उनका आ, इस विषय में कैसे जुड़ना हुआ वो उन्होंने बताया था उसके बाद हमने ग्रहों के बारे में बातें की थी तो आज ग्रहों को थोड़ा विस्तार से और उसके बीच में कुछ योग संवेश जुड़ जाता है उसके बारे में भी हम लोग कोशिश करेंगे जानेंगे तो आप सभी की तरफ से मोहनी शस्त्र बुद्धि का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत बढ़िया आप कैसे हो बढ़िया बढ़िया और मैं चाहूँगा कि आज हमारे श्रोता बंधुओं को जैसे ऑस्ट्रोलॉजी भविष्य जानने का या भविष्य में हम क्या बन सकते हैं बहुत लोगों का मन में विचार चलता रहता है और जैसे कि आपने लास्ट टाइम बताया था 120 साल और उसके साथ में आपने कहाँ किसी का कुंडली देखना हो या ग्रह नक्षत्र जो शुभ है या शुभ है इसको जानने के लिए तारीख और जन्म टाइम ये सब चीजें लगती हैं इसके बाद कुंडली बनता है और इसके बाद ग्रहों का समन्वय को देखकर लोग फिर आप उस व्यक्ति को बताते हैं तो यहाँ पर जैसे कि शुरू शुरू में कोई बंदा अगर मेरे जैसे आपके पास आता है तो क्या क्या चीजें उसको बतानी है और उससे आपको क्या क्या पता चलता है एज As एस्ट्रोलॉजर वो हो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जब भी हमारे पास कोई आता है तो पहले तो वो बहुत डरा हुआ होता है कि मालूम नहीं अभी मैडम क्या बताने वाली है ठीक है तो जब भी और मैं तो घर में ही लेती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऑफिस वगैरह निकला है मेरा ऑफिस घर में ही है और जब भी वो बंदा आता है तो पहले उनको मैं रिलैक्स कराती हूँ क्योंकि मेरे घर का माहौल ही मैंने ऐसा रखा हुआ है की जैसे बाकी के एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ स्टोन रखे हुए रहते हैं कुछ मूर्तियां रखी हुई रहती है कुछ और भी चीजें रुद्राक्ष की माल रखी हुई होती है या कुछ भगवान के फोटो लगे हुए होते हैं, ऐसा बहुत कुछ चीजें होती है कि वो सब देख के जो भी क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर के पास बाकी के जाता है तो वो सब माहौल देख के ही पहले वो डर जाता है कह रहे बाप रे ये सब है और अभी मालूम नहीं मेरे बारे में क्या बताने वाले है मेरे घर का बिल्कुल माहौल वैसा नहीं है वो जभी भी आते हैं तो एकदम फ्रेंडली मेरे साथ बातें करते हैं क्योंकि घर का माहौल जैसे उनके घर का माहौल है वैसे ही मेरे घर का माहौल उनको महसूस होता है हॉस्पिटैलिटी करके पहले आने के बाद उनको वो थोड़ा सा हमारे कुंडली में मंगल ऐसा है फिर हमने ऑनलाइन ये सुना है तो डर के मारे हम आपके पास आए तो मैं सबको पहले बोलती हूँ आप पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे क्या उनको पहले मैं वो भी पिलाती हूँ कहाँ से आता है कोई कहाँ से आता है तो उसको पहले पानी चाय शरबत पिला के उसको बिल्कुल रिलैक्स करना है ताकि वो केटेबली जो भी चीजें है वो बता पाए या वो सुन भी पाए इसीलिए उसको पूरा हम लोग पहले रिलैक्स करते है वो हो भी जाते है और वो बोलते भी है कि नहीं हमें बिल्कुल कम्फर्टेबल है जो भी हम डर लेके आए थे वो आपका घर का माहौल देख के और आपका बिहेवियर देख के हमारा डर मन से बिल्कुल निकल गया है तो फिर हम उनको पहले बोलते हैं कि हमको जब कुंडली हम लोग ऑनलाइन फीड करते हैं मोबाइल में तो उनका नाम उनका बर्थ बर्थ बर्थ डेट, टाइम एंड प्लेस। अच्छा ये तीन चीजें हमें लगती है और वो एक्यूरेट हो अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो फिर वो, वो बंदा भी मिसगाइड होगा और हम एक टू टाइम और जो है उसी हिसाब से उसको प्रडिक्शन देंगे तो वो बहुत हद तक सही होना जरूरी होता है और जब हम उनकी कुंडली देखते हैं, तो पहले हम उनको पूछते हैं कि आप किस लिए आए हो जैसे भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या आपको लगा के नहीं बोलता है कि आपको कप हुआ है कोल्ड हुआ है या डॉक्टर नहीं बताता ना आपको आपको पहले डॉक्टर पूछता है भाई आपके क्या सिम्टम्स है आपको क्या हो रहा है, है ना पर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उनका ना कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे कोई कोई होते सभी नहीं होते एस्ट्रोलॉजर हमें पहचाने की हम किस लिए आए हैं मैं उनको हमेशा बोलती हूँ हम लोग तो पहचानेंगे पर अगर हम नहीं पहचान पाए इसका मतलब ये एस्ट्रोलॉजी गलत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं।, नहीं है क्योंकि जैसे आपको डॉक्टर को कुछ चीजें बतानी पड़ती है और उसके उसके बाद भी अगर डॉक्टर को नहीं समझता तो डॉक्टर क्या कहता है एक्सरे निकालो सोनोग्राफी करो एम करो बोलता है ना हम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते है और वो बिना बोले हम उसको जो भी डिसीज है बहुत हद तक सही मायने में बता पाए कि आपको ये ये ये प्रॉब्लम है क्या वो बोलता है हाँ मैडम ये सब प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ वो बोलता है हाँ मैडम हमको ये प्रॉब्लम है, है आपको कैसे मालूम है? मैं आप वो छोड़ो ना क्योंकि मैं आपको वो एक्सप्लेन करके आपको तो कुछ समझने वाला ना अगर हाँ है तो आप बोलो ना आए तो ना बोलो और फिर वहाँ पे हम ऐसा नहीं पूछते की आपको बीपी है और शुगर है और ऐसा हुँ, नहीं जो हमको दिख रहा है वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा जो प्रोसेस है वो आपको बता रहा है आपको ऐसा लग रहा है की शायद आपको लो बीपी है है या नहीं नहीं है बोल रहा है <laughs> फिर आपको आपके मम्मी पापा को शुगर थी वो भी दिख रहा है <laughs> हाँ थी तो आपको भी वो आने वाली है क्योंकि कुंडली आपको दिखा रहा है तो डर डर नहीं जाना है आपको प्रिकॉशन करके उसके ऊपर जो भी रेमेडी है आप चलो है। फिर थोड़ा करेला खाओ या मीठा खाना थोड़ा कम करो या स्ट्रेस कम लो क्योंकि आजकल तो सबसे बड़ा जो है फैक्टर वो स्ट्रेस है और जो यंग जनरेशन है उनमें तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है तो इस तरीके से पहले उनकी इन्फॉर्मेशन लेके कुंडली देखते हैं और कुंडली देखने के बाद पहले हमने हम वो, वो बैठा है तो अदरवाइज तो तो हम वो लुक वाइज कैसा है वो भी बताते हैं और बहुत सारे जो एक से बारह जो जो हमारे पूरे स्थान है वो स्थानों को लेकर हम उनको पहले कुछ चीजें उनको बताते हैं और उनको बोलते हैं बराबर है तो हाँ बोलो नहीं है तो ना बोलो तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद बोलते हैं कि आप जितना बोल रहे हो उतना शायद हम भी हमें नहीं पहचान पाए पर ये सब चीजें है मैडम और उनको बहुत अचरज लगता है कि ये सब आप चीजें कैसे पहचान पाए तो हम कहते हैं आप उसमें नहीं जाओ आम पहले या गिठली पहले आप उसमें नहीं जाओ जो है वो आप उनको सिर्फ बताओ तो फिर उनका फिर हम उसको प्रॉब्लम पूछते तो जो भी उनका जो प्रॉब्लम है वो हमको बताते है तो अभी जब वो प्रॉब्लम बताते हैं तब हमें जो रूलिंग स्टार्स है उनको भी देखना पड़ता है अगर रूलिंग स्टार्स को हमने नहीं देखा तो फिर हम प्रोडिक्शन नहीं दे पाते क्योंकि चंद्रमा है वो सवा दो दिन ही एक घर में होता है और बाकी के जो ग्रह है वो सवा महीना और डेढ़ महीना एक एक घर में होते हैं, लेकिन शनि राहु और गुरु शनि जो होता है वो टू एंड हाफ ईयर एक ही स्थान में होता है राहु जो होता है वो वन एंड हाफ ईयर होता है गुरु जो होता है वो वन ईयर होता है, होता है, होता है। <laughs> तो इस तरीके से यह ग्रहों की पूरी पोजिशन उनके कुंडली में होती है उसको देख के उनके जन्म के टाइम के ग्रह और जो रूलिंग जो स्टार से उनका कंट्रास्ट क्या हो रहा है वो देख के हम उन्हें कम से कम चार या पांच साल तक क्या होने वाला है वो तो मिनिमम हम उनको बहुत हद तक कुछ चीजें बता सकते हैं और फिर उनके कुंडली में कुछ योग भी होते हैं जैसे बहुत टिपिकल है पितृदोष है काल सर्प योग है तो हमेशा पूछते है क्या इसकी जाके पूजा करे फिर उसके बाद में ग्रहण योग होता है जो चंद्र या रवि राहु या केतु के साथ होता है फिर एक चांडाल योग होता है जो गुरु राहु या केतु के साथ होता है तो ये जो सब योग होते हैं तो ये योग बताने के बाद इमीडिएट क्वेश्चन आता है फिर मैडम क्या करें इसके लिए कुछ पूजा है तो हम इनको बोलते हैं क्या आप पूजा करने के बाद ये योग को मालूम पड़ेगा आपने पूजा किया अभी मुझे यहाँ से निकल जाना है वो योग तो आप, आपके जन्म के टाइम से लेके आए तो अगर आप लेके आए हो तो पूजा करके मंत्र जाप करके वो योग नहीं जाने वाला क्योंकि वो इंडिकेट करता है आपने उस उस के जुड़े हुए होते हैं फिर बाकी के भी जो ग्रहों के पोजिशन है उसको देख के हम बहुत हद तक बोल बोल भी पाते है की पिछले जन्मो जन्मों में आपको याद नहीं है लेकिन आपने ये सब किया था इसलिए ये योग आपके कुंडली में है और अभी प्रेजेंट में आपको ये योग क्या करने वाले है उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है वो भी बताते हैं तो इस तरीके से ये योग और ये ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है और फिर से मैं वही दोहराऊंगी कि ये कोई भी योग के लिए कोई भी पंडित के पास जाके अगर पूजा करेंगे तो पहले वो पंडित को पूछो कि आपके कुंडली के जो भी दोष है क्या आपने इस तरीके से पूजा करके पूरे का निवारण किया है क्या उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्या तो ये पूछेंगे तो उनको फिर गुस्सा आता है वो कहते हैं एक बार करो और जब एक बार करके भी उनके प्रॉब्लम सोल्व नहीं होते मैं उनको पूछती हूँ आप ये सब करके आए हो तो क्या आपके प्रॉब्लम खत्म हो गए वैसे वैसे नहीं हुआ है <laughs> कोई तो मेरे पास क्लाइंट ऐसे आते है मैडम हमने अभी तक सौ पूजा एक मैं भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ इतना क्लाइंट आके कभी बोलते लेकिन किसी जिसके थ्रू हम आपके पास आए हैं उन्होंने कहा है कि ये मैडम आपको पूजा अर्चा नहीं बताने वाली तो हम अभी लास्ट आपके पास आए है सो so, पूजा करके तो कुछ नहीं हुआ अभी आप बताइए कि हमारे इसमें क्या योग है और उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है और जब हम किसी के कुंडली के अनुसार उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं तो उनके मुझे फोन भी आते हैं कि मैडम आपके ये जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसको हमने बहुत ब्रेवली बहुत पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट किया है और हमें उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं ये पूरा एक परिवार बना हुआ है बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर का कि जो हमेशा बोलते हैं कि नहीं मैडम आपसे बात करेंगे तो, मिलती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वो हमेशा जुड़े हुए कुंडली हर बार दिखाने के लिए ही आएंगे तो इस तरीके से ये एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है बहुत बढ़िया चलिए बहुत ही सुंदर आपने जो है ग्रहों का संवेश बताया और जो चीजें सामने आती है उसका सोलूशन या रेमेडी होता है आपको थोड़ा सा पेशेंटली इन चीजों को देखना है और जो ऑस्ट्रोलॉजर होता है दो तरीके के होते हैं जैसे अभी मोहिनी जी को हम लोग सुन रहे हैं तो ये पॉजिटिव एटिविट्यूड लेके लोगों के साथ जुड़ती है और कई लोग जो है बिजनेस माइंड होके भी जुड़ते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल कर सकते हैं कभी कभी थोड़ी स, थोड़ा लंबा खींच सकते हैं ताकि उनको फीस ज़्यादा मिल सके आपसे ज़्यादा पैसा मिल सके लेकिन मोहिनी जी जैसे लोगों को आपको चुनना है ताकि आप अपने जीवन का जो और सही अर्थ को समझे सही चीजों को समझे और उसके ऊपर सही उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सके तो मोहिनी जी बहुत ही अच्छा लगा सुनकर आप से और जाते जाते क्या देना चाहूंगी की आप जब किसी के पास कुंडली लेके जाते हैं तो आप डर के मारे ना चाहे क्यूँकी हमेशा मन में डर होता है की अगर वो कुछ पूजा पाठ बताए और वो मैं ना करूँ तो वो नहीं करने के कारण मेरा प्रॉब्लम और बढ़ गया क्या तो वो रिलेशन आप बिल्कुल भी जोड़ो नहीं आपने पूजा पाठ नहीं किया इसलिए आपका वो प्रॉब्लम बढ़ा नहीं आपने जो भी बीज बोया है पिछले कई जन्मों में वो बीज बोया है तो उसका झाड़ तो उगने ही वाला है, तो वो अच्छा है तो अच्छा उगेगा बुरा है तो वो भी आपके सामने आने वाला है तो जब अच्छा होता है तब हम थोड़ी अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सुनार के पास जाऊंगी, और प्रॉब्लम है तो, मैं के <laughs> <ना>? <laughs> नहीं, तो मैं नहीं।, नहीं तो क्यों मेरे पास आएंगे पर अभी फिलहाल यंग जनरेशन में भी बहुत डिप्रेशन है बहुत प्रॉब्लम है उनको सर्विस नहीं है बहुत सारे उनके सामने कंफ्यूजन है तो और शादी से रिलेटेड तो बहुत, बहुत है। है। होके भी बताते है, जो भी है वो। और इसके ऊपर सोल्यूशन कुछ नहीं है आपको प्रैक्टिकल ढूंढते रहना है अगर आपको वो ढूंढने के बाद जो मिला है वो आपको करना है दूसरी बात यानी शादी होती है तो डाइवोर्स डाइवोर्स के तो इतने अलग अलग अलग अलग एग्जाम्पल मेरे पास है कि 12 साल दोनों एक एकमेक को जानते थे hmm. शादी करने का फैसला किया और शादी करने के बाद एक महीने के अंदर डाइवोर्स हुआ <laughs> अभी आप मुझे बताइए 12 इयर्स कम है क्या देर आर फ्रेंड्स 12 इयर्स, फ्रेंड्स है ना ऐसा नहीं इन्वॉल्व भी थे hmm. और फिर माँ बाप ने पूछा कि अगर आप अभी बारह साल से एकमेक के साथ है hmm. तो आप शादी करना चाहते हो तो हा या ना, अभी बोल hmm. और जब शादी करते हैं तब उनको मालूम पड़ा एक महीने के अंदर कि हम उनके फैमिली के साथ ही नहीं है, अरेंज भी प्रॉब्लम है, भी प्रॉब्लम है। सही। तो फिर लोग बोलेंगे एस्ट्रोलॉजर के पास क्यूँ जाने का आ, तो आपके कुंडली में जो है वो जानने के लिए जाना और फिर डिसीजन लेना मुझे क्या करना है ना अगर हम उस तरीके से जाएंगे तो फिर हमको अलर्ट होंगे हम कि मुझे मालूम है मेरे कुंडली में ये ये चीज होनी है फिर भी मुझे करना है ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे कि हम बहुत बार बताते हैं कि आपके कुंडली में ये ये प्रॉब्लम है आप इनके साथ नहीं जाओ <coughs> वहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले भी कपल है क्या आप बता रहे हैं फिर भी हम दोनों शादी करेंगे करेंगे जो होगा उसको देखा ब्रेय। देखा। ब्रेय। करेंगे और वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं <laughs> आपने बताया वैसा झगड़ा भी कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है सब कुछ हो रहा है फिर भी, फिर भी सोचा है।, है कि ना मैं मैके जाऊंगी ना मैं, मैं ससुराल वालों को छोड़ूंगी तो ऐसे है ना वो मेरे साथ एक फ्रेंड <laughs> की तरह रहे बिल्कुल रहे। बात करते हैं तो इसीलिए उनको वो बातें करना भी बहुत इजी हो जाता है और, और वो एक्सेप्ट सम... करना आ, उनको, आ, उनको हाँ, भी अच्छा इजी हो जाता है एंड उनको हम एसोजर के पास आए वो भूल भी जाते हैं और अभी ये कुछ बहुत बड़े कुछ बताने वाले हैं और कुछ करना है ऐसा <laughs> नहीं दे टॉक विथ मी एज अ फ्रेंड और हमारे एक फैमिली है कि एक फेमिली मेंबर है ये फिर मेरे साथ कोई मुझे आंटी बोलता है कोई मुझे माओसी बोलता है कोई मुझे और कुछ बोलता है इस तरीके से वो रिलेशन भी मेंटेन अच्छा, करते हैं और, और इस तरीके से ये बहुत बहुत बड़ा परिवार है, बहुत स्वीट परिवार है, है। स्वीट और बहुत वो बहुत एंजॉय करते हैं एस्ट्रोलॉजी को भी और बाकी के चीजों को भी विदाउट स्ट्रेस और मैं भी उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से हर तरीके से उनके हर प्रॉब्लम में हर अच्छी चीज में मैं भी उनके साथ जुड़ जाती हूँ कभी भी फोन करते हैं और ऐसे भी चलिए मोहिनी शस्त्रबुद्ध जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताबंध को भी हिम्मत आ रहा होगा खुशी हो रहा होगा कि चलिए अब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास अगर जाते हैं तो एक्सेप्ट सब कुछ हमें जो है स्वीकार करने के भाव से जाना है और अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बना के जाना है ताकि आप जो भी अच्छा बुरा जो भी आपको मिले उन सभी चीज़ों को समझ कर, अपने जीवन को जीना है ये आप जो है तय करें और फिर से एक बार जो है कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं अगर उसका सलूशन या उसका या कोई नुस्खा तो जी रहे हो तो उससे अच्छा है कि एक बार से मिल के काउंसिल्स को ठीक से समझे और सोलूशन की तरफ फोकस करेंगे तो आपका धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा जी एक बार और कहना चाहिए जो बाकी के जो पूजा पाठ और मंत्र चैंड इससे भी सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो है मेडिटेशन बिल्कुल अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो सहज राज मेडिटेशन एक ऐसा है जो करने से हमारे पिछले जलमो के जो मैं उनको बताती हूँ के के रहा है तो उसको जलाकर भस्म करने के लिए सहज मेडिटेशन ये एक ही है, ना कि जप तप दान पुण्य वो करो लेकिन वो करने के बाद आपको उसी जन्म के लिए मिलेगा ना कि आपने आपके जो पुराने प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे वो आपकी परेशानियाँ दूर नहीं होगी और इसलिए उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा ये सहजरा जोग मेडिटेशन जो मैं उनको ऑनलाइन तीन दिन दो दिन जैसे उनके पास समय है वैसा मैं उनको सिखाती हूँ और उससे उनके बहुत सारे पॉजिटिविटी उनमें आ चुकी है और उनके बहुत सारे प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं क्या बात इतनी अच्छी उनमें पॉजिटिविटी आ गई है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो चलिए मित्रों आशा करूंगा आपको मोहनी जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक आस्था का नया किरण मिल रहा होगा तो इस आस्था के किरण को आशा की किरण को अपने पास रखिए और जीवन को बहुत ही खुशनुमा माहौल के साथ खुशी से सबके साथ हिल मिल कर जो है आप अपने जीवन को जिए और खुशी आपके मनोस्थिति पर है तो आप अच्छे लोगों से मिलेंगे तो आपकी खुशी बढ़ेगी आपकी मनोस्थिति अच्छी हो जाएगी प्रॉब्लम्स अपनी जगह है लेकिन अगर आपकी खुशी बढ़ती है तो वो प्रॉब्लम्स के ऊपर विजय ही मानी जाएगी इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांत रोशनी हो गई चांद शर्मा गया देख गुरु द्वार पर कैसे इतनी यहां चांदनी हो गई सागर में आकर रहा है जो उसकी तो जिंदगी जिंदगी सितारे सभी आ गए वो नखद सब गगन के यहाँ छा गए चांद सूरज सितारे सभी आ गए वो नखद सब गगन के यहाँ छा गए शिव के संग सारा ब्रह्मांड आ गया जैसे बेहद गगन ये जमी हो गई क्या है हो गई चांद शर्मा गया देख दिल्बार पर कैसे इतनी यहाँ चांदनी हो गई क्या कहे के खुशी का ठिकाना नहीं आप आपसे रोशनी रोशनी हो गई आप आपसे रोशनी रोशनी हो गई आपसे रोशनी तो शिद हो